देवी भागवत आठवां स्कंद इलावृत वर्ष में भगवान शंकर द्वारा श्रीहरि के संकर्षण रूप की उपासना श्री नारायण कहते हैं नारद जम्बूद्वीप में इलावृत आदि नौ वर्ष हैं सभी वर्षों में ब्रह्मा प्रभृति भिन्न भिन्न देवताओं का निवास है ये देवता जप ध्यान और समाधि में लगे रहकर पहले बताए हुए स्त्रोत्रों के द्वारा श्रीदेवी की उपासना करते हैं उन वर्षों में कतार के कतार वन है जो सभी ऋतुओं में सुगंधित पुष्पों फलों एवं पलओं से सुशोभित रहते हैं उन वर्षों में बहुत से जंगल पर्वत और कंदराए गुफाओं में स्वच्छ और प्रभुत जल भरा रहता है उन नवो वर्षों में आदि पुरुष भगवान नारायण संपूर्ण लोगों पर अनुग्रह करने की दृष्टि से भगवती श्री देवी की उपासना करते हुए विराजमान रहते हैं इन्हें सबसे पूजा पाने का सुअवसर प्राप्त रहता है आगे भी पूजा पद्धति चालू रहे ये तदर्थ अपनी भिन्न भिन्न मूर्तियाँ बनाकर रहना इनका स्वभाव है इलावृत वर्ष में भगवान श्रीहरि रुद्र रूप से विरासते हैं ब्रह्मा के नेत्र से इनका प्रादुर्भाव हुआ है इनकी प्रेसी प्रिया सदा सांथ रहती है उस क्षेत्र में कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता और न घूम ही सकता है यदि कोई पुरुष वहाँ चला भी जाए तो भवानी के श्राप से वह तुरंत स्त्री के रूप में परिणित हो जाता है वहाँ भवानी की सेवा में संलग्न रहने वाली असंख्य स्त्रियाँ रहती हैं इन स्त्रियों से घिरे रहकर भगवान रुद्र महाभाग संकरषण की उपासना करते हैं इन संकर्षण को भगवान श्रीहरि की तामस प्रकृति वाली चौथी मूर्ति कहा जाता है केवल अखिल प्राणियों के कल्याणार्थ रुद्र द्वारा इन संकर्षण की पूजा होती है ये पूजक रुद्रदेव अजन्मा है इनका चित्र सदा शांत रहता है भगवान शंकर कहते हैं ओम नमो भगवते सर्वगुण संख्या व्यक्ताय नमः ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है उन अनंत और ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है भजनी प्रभो आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले है तथा आप स्वयं ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्ण पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं किंतु अभक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं आप ही सर्वेश्वर हैं मैं आपका भजन करता हूं प्रभो हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उनके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं तथापि हमारी तरह आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं इसलिए आपको अनंत कहते आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है जिनसे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुण में देश से देवता इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ देव विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महत् तत्व संज्ञक प्रथम गुण में स्वरूप है महात्मन महत्त्व अहंकार इंद्रियाभिमानी देवता इंद्रिया और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के सदृश आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करते हैं सत्वादि गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप में ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ